इन्होंने वर्णन प्रारंभ किया पिछले पाठ से जोड़ते हुए कि परमात्मा का ही कथन सब जगह पर है और वही उपास्य के रूप में स्वीकार्य है और उसको लेकर के कई अन्य शब्दों का वहां ग्रहण किया कि जो अंदर है वो कौन है अंतर शब्द से कौन आएगा अगर परमात्मा को भी अंदर मानेंगे आत्मा के तो वो भी भोक्ता हो जाएगा भोक्ता का अत्ता का कथन मिलता है इन सब प्रासंगिक बातों को भी लेते लेते मूल यही कहना चाहते हैं कि वहां उपास्य के रूप में परमात्मा ही है और कोई नहीं है उपास्य केवल परमात्मा है ब्रह्म ही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आगे का भी वर्णन किया है कि यहां हम परमात्मा का ही ग्रहण करें या जीव का भी ग्रहण कर सकते हैं या प्रकृति का भी ग्रहण कर सकते हैं जो शब्द प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं उपनिषद के उनसे दूसरों का ग्रहण क्यों नहीं कर सकते ये सारी विवेचना बीच बीच में चल रही है अलग अलग उदाहरण आते हुए लेकिन लक्ष्य यही है बताना कि परमात्मा ही उपास्य है उसी की उपासना की जानी चाहिए तो आगे का पाठ देखेंगे उससे पूर्व पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ पूछ। सकते हैं, ओम चार्य सूत्र संख्या सत्रह पृष्ठ संख्या इसमें जो अनवस्थित दोष दिखा रहे हैं वो समझ में नहीं आया किस प्रकार दिखा रहे हैं? तो सत्रवा सूत्र है अनवस्थित असंभवाच न इतरा प्रसंग ये था कि जो परमात्मा उपास्य है और जिसने उपनिषद को जान लिया है ब्रह्म विद्या को जान लिया है वो जिसको प्राप्त करता है वो न इतरा दूसरा वाला नहीं हो सकता दूसरा जो चेतन वहां अंदर हृदय के अंदर विद्यमान है यानी जीव वो नहीं हो सकता न इतरा दूसरा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता दूसरा उसके लिए दो हेतु यहां पर दिए हैं दो दो सीधे सीधे वैसे न्याय दर्शन वाले हेतु नहीं है लेकिन कारण बताया गया है एक पंचावय वाला हेतु होता है जिसमें जो व्याप्ति से युक्त तो होता है एक वो हेतु होता है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण वहां हेतु शब्द पारिभाषिक तकनीकी रूप से पंचावय के संदर्भ में हेतु देखा जाएगा और वहां व्याप्तियां भी देखी जाएंगी लेकिन एक हेतु शब्द कारण के अर्थ में आता है इसका कारण क्या है इसका हेतु क्या है ठीक है तो वो कारण दो यहां पर इन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि दूसरा यानी जीव दूसरा यानी जीव ये ब्रह्म जिन्होंने उपनिषद को जान लिया है ब्रह्म को जान लिया जिरो इसको जान लिया वो जो जिसको वो जानते हैं जिसको जान के वो कृतकृत्य होते हैं वो परमात्मा ही हो सकता है ब्रह्म ही हो सकता है दूसरा जीव नहीं हो सकता ना इतरा ये तो इनका प्रतिज्ञा कथन हुआ प्रतिपाद्य विषय हुआ क्यों नहीं हो सकता तो बोले अनवस्थित है असंभवाच्य हेतु में पंचमी में अनवस्थिति होने से और असंभव होने से अनवस्थिति का दोष आने से और वैसा संभव ना होने से ये जो शरीर के अलग अलग भागों में उसकी उपस्थिति बताई गई है तो बोले जो दूसरा है वो सब जगह हो ही नहीं सकता एक तो असंभव है वो क्योंकि वो अणु है एक है इसलिए सब जगह हो ही नहीं सकता उसका कथन ही नहीं हो सकता है तो आत्मा को अणु एकदेशी मानते हुए ये कथन किया जा रहा है और अनवस्थित रहे को लेकर के जब ये कह रहे हैं कि अनवस्थिति होने से अनवस्थिति होने से तो अनवस्थिति का एक अर्थ तो होता है प्रचलन में जैसे कि अनवस्था दोष आना कि अंतिम कोई निर्णय नहीं होना उसके बाद क्या उसके बाद क्या उसके बाद, बाद वहां अंत उत्तर ही नहीं आएगा प्रश्न पर प्रश्न खड़ा होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है कोई समाप्ति ही नहीं है उसकी प्रश्न की समाप्ति अनेक उत्तर देने के बाद में भी जब नहीं आ पा रही वैसा का वैसा ही प्रश्न फिर खड़ा हो रहा है यह अनवस्था दोष कहलाएगा लेकिन यहां ब्रह्मणी जी ने जो व्याख्या की है जिसको आप जानना चाह रहे वो भिन्न ढंग से की है यहां अनवस्थिति का मतलब है स्थिरता ना होना नित्यता ना होना अवस्थिति का स्थिति मतलब अब कोई वस्तु या लेखनी है यह बनी हुई है तो हम कहें इसकी स्थिति बरकरार है अभी अपनी स्थिति में वो विद्यमान है देर तक विद्यमान है ये हो गया स्थिति अवस्थिति अवस्थिति को भी और जोर तक भी इसकी अच्छी तरह से स्थिति है पुलिया के खंभे हैं सीमेंट के बने कंक्रीट के बने बोले स्थित हैं, स्थिति है उसकी अवस्थिति है उसका अस्तित्व है एक्जिस्टेंस है उसकी तो अवस्थिति और इन्होंने कहा अनवस्थित अनवस्थिति का दोष आ जाने से यानी अस्थिरता का दोष आने से दूसरे शब्दों में कहें तो अनित्यता का दोष आ जाने से स्थिति जिसकी है जिसकी सदा स्थिति है वो नित्य होगा और जिसकी अनवस्थिति है जो स्थित नहीं हो पा रहा है इसका मतलब है वो अनित्य है क्षणिक है क्षणिक भी ना कहें तो नित्य नहीं है हमेशा नहीं बना रह रहा है जबकि आत्मा के लिए कहा जाता है कि वो नित्य है वो सदा से है और सदा रहेगा तो अगर आप ऐसा मानोगे कि शरीर के ये जो अलग अलग अवयव हैं वहां पर आत्मा है सब में अलग अलग जगह पे यहां भी वहां भी तो अनित्यता का दोष आएगा अब पंक्ति देखिए इस तरह भ्रमणों भिन्नो जीव भ्रम से भिन्न जो जीव है वो पूर्वोक्तेशु भिन्न भिन्न शरीर पहले जो कहा गया यानी पिछले सूत्र में शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में अंगेशु अंतरदृष्ट लक्षित है अंतरदृष्टि से लक्षित है कि वो उनके अंदर विद्यमान है ये जीव लक्षित किया गया ऐसा अगर कोई कहे तो न न भवित तो मर्रति ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं है क्यों अनवस्थित असंभवाच न ही भिन्न भिन्न अंगेश स्वस्थित्या जीव सक्रिय लक्षितुम शक्य भिन्न अंगों में जीव एक साथ लक्षित नहीं हो सकता अपनी स्थिति से कि कभी यहां दिख रहा है तो कभी वहां दिख रहा है वो एक समय में कहीं प्रतीत होगा दिखेगा मतलब प्रतीत होगा इसलिए इन्होंने लक्षित शक्य थे कहा दिखने के लिए नहीं कहा यानी ज्ञात होना जीव आत्मा एक ही समय में भिन्न भिन्न अंगों में ज्ञात नहीं हो सकता क्यों तसे एक उसके एक होने से यह जो वाक्य लिखा है यह तो अभी इन्होंने भूमिका बनाई है अनवस्थिति दोष को बताने के लिए भूमिका बनाई है कि जीवात्मा एक देशी है इसलिए एक समय में तो एक ही जगह रहेगा सकृत शब्द के कारण से दो जगह एक साथ नहीं रह सकता है कोई भी वस्तु नहीं रह सकती जीव भी नहीं रह सकता आगे नोचेत यदि ऐसा नहीं हो तो तरी कस्मिश्चित नष्टे अंगे अगर जीव एक न हो इन सब अंगों में हो तो नोचेत तो कसमिश्चित नष्टे अंगे तस्नाश उसका भी नाश हो जाएगा अगर जीव यहां भी है वहां भी है वहां भी है ऐसा मानते हैं तो एक अंग के नष्ट होने से उस अंग में स्थित जो जीव है जीव का अंश है वो भी नष्ट होगा एक जगह के नष्ट होने से वो भी नष्ट होगा क्योंकि जब जब ये कहते हैं नष्ट होना मतलब क्यों कह रहे हैं इसको कि मान लीजिए एक हाथ कट जाता है शरीर से पहले यूं देखिए कि शरीर के हाथ पांव सिर जो भी हैं इस पृष्ठभूमि में क्या बनेगा कि प्रत्येक अंग में जीव है क्योंकि उपनिषद में वैसा वर्णन किया गया अब वो जीवात्मा है नहीं चेतन है उन सब में वो जीवात्मा है या परमात्मा है ये तो भी विचार, विचाराधीन चल रहा है यदि जीव उन सब अंगों में कहा जा रहा है उपनिषद के वचनों में यदि कहा जा रहा है तो अब्यम से कथन है तो जीवित शरीर में हम कहेंगे यहां इस हाथ में भी जीव है इस हाथ में भी जीव है सिर में भी है पैर में भी है इत्यादि हम सब जगह सब अंगों में कहेंगे कि इन सब जगह जीव है यही कथन बनेगा यहां तक तो चलो स्वीकार हो जाता है अब जब हाथ कट गया और इधर पड़ा हुआ है अब हम क्या कथन करते हैं अब वो जो कटा हुआ हाथ है उसमें जीव है ये कथन करते हैं नहीं करते हैं? नहीं करते ना बचा हुआ जितना है वहां फिर हम कहते रहते हैं कि इन इन अंगों में जीव है उस वचन के अनुसार देखेंगे तो तो वो जो कटा हुआ है कटने से पहले उसमें जीव था और कटने के बाद में उधर पड़ा हुआ है तो अब उसमें जीव नहीं है तो जीव कहां गया शरीर तो है हाथ तो पड़ा हुआ है कटा हुआ उंगली तो कटी भी पड़ी है जीव कहां गया जो जीव इसके अंदर था वो कहां चला गया इसका मतलब वहां जो जीव था वो नष्ट हो गया है तो यदि अलग अलग अंगों में आत्मा को स्वीकार करेंगे तो उस अंग के नष्ट होने पर जीव के भी नष्ट होने का प्रसंग आएगा और जीव का नष्ट होना मतलब वो अब अनवस्थित है स्थित नहीं है अवस्थित नहीं रहा पंक्ति फिर से देख लिए। नो चेत यदि ऐसा ना माने तो तरह कस्मिश्चित नष्टे अंगे किसी अंग के नष्ट होने पर तस्य तस्त एव त्याद ना, उसका नाश हो जाएगा एवं इस प्रकार से इस प्रकार से ये नहीं उसका नाश होगा ये मानना पड़ेगा तो उसी स्थिति में एवं अनवस्थितोष दो, अनवस्थिति दोष प्रसिजित अनित्यता का दोष आ जाएगा वो दीर्घ काल स्थायी नित्यता जो है सदा रहने वाला ये नहीं रहेगा उसका नाश मानना पड़ेगा इस तरह से इनकी पृष्ठभूमि देख सकते हैं ये अभ्युगम से कथन किए जा रहे हैं इसको आप सिद्धांत पक्ष में नहीं लेना सिद्धांत पक्ष में नहीं लेना एक एक अंग में एक एक अंग में और ऐसा कोई उल्लेख मिलता नहीं है कि भाई हाथ कट गया तो वो जीव वहां से सुकुट करके इधर आ गया या क्या हुआ ऐसा तो कुछ होता नहीं है जब आप सब जगह कह रहे हो और इसको तोड़ दिया तो, तो इससे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जो अलग अलग अंगों में जिस चेतन की बात कही जा रही है वो जीव नहीं है वो परमात्मा है तो और असंभववाद तो इसका आगे लिखा ही है क्यों क्योंकि जीव तो अणुपरिमाण है नुशु स्थान स्वरूप तो अवस्था तुम शक्नोति कोई भी एक देशी वस्तु अनुस्वरूप एक समय में अनेक जगह नहीं रह सकते न्याय से युक्ति से सिद्ध है तो ये दोनों दृष्टि अनवस्थित है तो इससे पता लगता है कि ये जीव को अणुस्वरूप ही मानते थे इसका मतलब यहाँ पर जो एक पक्ष दिखाई है कि कुछ लोग पुरुष सर्वत्र शरीर में जीवा जीवात्मा व्याप्त है तो उनका खंडन कर रहे हैं यहाँ पर उनके खंडन है। सब जगह व्याप्त है इसको व्याप्त है वो मुख्य नहीं मान करके चल रहे हैं बस तात्पर्य लिया जाएगा कि जो भिन्न भिन्न अंगों के अंदर विद्यमान है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में जो विद्यमान है उसका जो कथन आया था उस कथन से यदि आत्मा का अर्थ लिया जाए तो देखो जैसे तेरहवें सूत्र में इस वचन को इन्होंने उदृत किया था वेदारण्य का वचन था यह प्राणे तिष्ठन प्राणाद अंतरो यम प्राणोना वेदा वेद यशसे प्राण है शरीरम एक प्राण हो गया दूसरा का यो वाची तिष्ठन वाचो अंतरो वाणी में रहता हुआ भी वाणी से भिन्न तो प्राण भी कहा गया और वाणी भी कहा गया दो चीजें हो गई यश चक्ष चक्ष अंतरो चक्षु में रहता हुआ भी चक्षु से भिन्न है ये तीसरा अंग आ गया फिर कहा श्रोत श्रोता अगला अंग आ गया यो मन सेठन अंतर ये अगला अंग यानी इंद्रिय आ गई यश त्वचितिष्ठन त्वचो अंतरो त्वचा में रहता हुआ त्वचा से भिन्न है और यो विज्ञान तिष्ठन ये तो आत्मा का आ गया इससे पहले के जो ये वर्णन आए हैं पांच छो ये सब किस बात के संकेत हैं? ये शरीर के अवयवों के इंद्रियों के संकेतक हैं। तो जिसके लिए कहा जा रहा है जो वहां रहता हुआ भी उससे अलग है जो वहां रहता हुआ भी अलग है ये कथन किसका हो रहा है ये जो अंतर उपपत्ति सूत्र था ये अंदर शब्द से ये तो सिद्धांति तो परमात्मा का ग्रहण कर रहे हैं लेकिन अगर कोई कहने लगे यहां तो आत्मा भी रहती है तो उसका एक उत्तर तो इन्होंने पहले दिया था कि स्थानादि विपदेशाच और ये जो स्थूल पृथ्वी आदि कह गए वहां तो आत्मा रहता ही नहीं है आप आत्मा को ज्यादा से ज्यादा इन अंगों तक मान सकते हो बाकी पृथ्वी आदि का जो कथन किया है वहां भी इसी शैली में कहा गया है तो वहां तो आत्मा नहीं रहता है तो इससे पता लगता है कि यहां परमात्मा का ग्रहण है एक दृष्टि से वो उत्तर हो गया और इस वर्णन से भी हमें पता लगता है कि ये आत्मा को सर्वव्यापक नहीं मानते आत्मा को ये सर्वव्यापक नहीं मानते शरीर के अंगों के अतिरिक्त पृथ्वी आदि भूतों का भी कथन किया गया जिसके लिए इन्होंने अठारवें सूत्र में कहा था अंतर्यामी अधिदेव दैवादिशु तद धर्म व्यपेषा आदि में भी वो विद्यमान है इससे पता लगता है कि ये जीव तो नहीं है और इससे हमें पता लगता है कि ये जीव को सर्वव्यापक नहीं मानते थे अद्वैत वाली एक मान्यता अलग है और कुछ लोग आत्मा को भी सर्वव्यापक मानते हैं परमात्मा की तरह से परमात्मा को भी सर्वव्यापक मानते हैं और जीव को भी सर्वव्यापक मानते हैं और जितने भी जीव हैं उन सबको भी सर्वव्यापक मानते हैं मानते द्वैत को हैं वो यानी आत्मा और परमात्मा को भिन्न भी नहीं मानते अद्वैत की तरह एक नहीं मानते आत्मा परमात्मा को एक मानते हुए जब आत्मा को सर्वव्यापक माना जाएगा वो तो एक अलग बात हो गई ये वो लोग जो आत्मा को आत्माओं को सब आत्माओं को परमात्मा से भिन्न भी मानते हैं और परमात्मा की तरह ही सर्वव्यापक भी मानते हैं उसका भी निषेध होता है यहां पर यदि इनके मत में यदि हम से देख सकते हैं इनके अधिकरण सिद्धांत को कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि अंगों में कोई मान ले, लेकिन पृथ्वी आदि में तो वो हो नहीं सकता यदि ये जीवात्मा को सर्वव्यापक मान रहे होते तो ये सूत्र तो ही नहीं बनता इनका हेतु ही नहीं बनता क्योंकि पृथ्वी आदि में भी वो विद्यमान होता तो इस दृष्टि से आत्मा एकदेशी है ये इनकी स्पष्ट मान्यता है इससे सूत्र से पता लगता है और भी बहुत सारे संकेत स्थल मिलेंगे जीवात्मा को तो वो एकदेशी ही मानते हैं अब अब शरीर के अंगों की बात हुई कि शरीर में जो अगर मान लिया जाए वैसे तो वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए एक ही आत्मा होना चाहिए जो पृथ्वी आदि में भी है और शरीर अंगों में भी है पृथ्वी आदि में नहीं है जीवात्मा इससे भी वो खंडित हो जाता है कि यहां परमात्मा का ही ग्रहण होगा लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं शरीर में बहुत जगह है तो और बात को उठाते हुए इन्होंने कहा था कि शरीर में अगर आप मानेंगे उस पक्ष में कि पूरे शरीर के सब अंगों में है अब पृथ्वी आदि को नजरअंदाज कर दिया एक दृष्टि से पृथ्वी की पृथ्वी को छोड़ दिया पृथ्वी आदि को शरीर के बहुत सारे अंग हैं और उसमें यहां भी कहा जा रहा है यहां भी कहा जा रहा है यहां भी कहा जा रहा है तो ये तो जीव भी हो सकता है संभावना है ना परमात्मा भी हो सकता है और जीव भी हो सकता है अब यहां इनको भेद करना है कि क्यों परमात्मा ही हो सकता है क्यों जीव नहीं हो सकता है तो उसका उत्तर था ये सत्रवां सूत्र की यदि जीव को यहां अंगों में सब अंगों में माना जाए तो दो दोष जाएंगे स्पष्ट कह दिया ना इतना दूसरा जो जी, है जीव है वो इन अंगों में विद्यमान है वो कथन नहीं है इस वचन का उपनिषद के वचन का ये अर्थ नहीं है कि यहां जीव का ग्रहण किया जाए अंतर क्यों नहीं जीव का है तो उसके लिए दो कारण बताए अनवस्थित और असंभवाच्य अनवस्थित यह हुआ कि यदि जीव सब शरीर में है तो जब शरीर से कोई भाग अलग होगा या नष्ट हो जाएगा शरीर में रहते रहते भी जब नष्ट हो जाएगा या अलग हो गया तो आपको यह मानना पड़ेगा कि जीव नष्ट हो गया जीव भी नष्ट हो गया है क्योंकि जो कट करके अलग अंग गया है उसको हम यही कहते हैं कि इसमें जीव नहीं है बाकी मैं तो जीव कहेंगे उसमें जीव नहीं है तो उसमें जो जीव आप पहले कह रहे थे और अब नहीं कह रहे हो उस जीव का क्या हुआ तो जैसे अंग नष्ट हुआ है तो जीवित नहीं है तो यानी जीवन चला गया आत्मा वहां का नष्ट हो गया यह मानना पड़ेगा और ऐसा मानेंगे तो जीव की अनवस्थिति का दोष आएगा नित्यता का खंडन हो जाएगा अनवस्थित है और असंभव इसलिए कहा कि जीव सब अंगों में एक समय में रह ही नहीं सकता क्योंकि वो अणुस्वरूप है अन्य शब्द प्रमाण के आधार हो गया अच्छा हाँ। जी यहाँ पर जो देख रहे इस तरह से जीव सर्वत्र सभी अंगों में है तो यदि एक अंग कटेगा तो वहां का जीव नाश हो जाता इस तरह से अनवस्थित बता रहे है इसी में योगदर्शन में अंतिम पद में ऐसे ही बात आया था कि जो जीव है वो संकोच और विकासनीय यदि उसके अनुसार यहां भी देखें उनका भी लगभग इसी तरह का मतलब वो भी वो जीव के बारे में आया था चित्त के बारे में आया था ये कि ये त्रुटि वहां से उसमें गोष्ठी में भी हुई थी उसको प्रस्तुत कर दिया ये संकोच विकासी जीव है उसको भाई वो तो चित्त के बारे में है और चित्त की भी वृत्तियों के बारे में है चित्त के व्यापार संकोच विकासी है वहां तक है उसके आधार पर कई जने यू भी कहने लग जाते हैं कि चित्त को देखो इन्होंने संकोच विकासी कहा है जैसे रबड़ की तरह से इलास्टिक को खींच लेते हैं ऐसे चित्त भी हमारा ऐसा है ऐसा भी प्रतिपादन करते हैं उन्हीं पंक्तियों से वो वो उसका सिद्धांत का पक्ष नहीं है वो हाँ तो और वहां विभू भी कहा गया भाई विभू कहा गया तो संकोच विकास कैसे होगा जो विभू सब जगह है तो उसमें संकोच विकास की क्या बात हुई विभू का मतलब विशेष रूप से होता है संकोच विकास उसमें नहीं होता है लेकिन उसके व्यापारों का संकोच विकास होता है ठीक है ये सिद्धांत से युक्त बात है, हाँ। आ, है हाँ। दूस, दूसरे ऐसा मानते हैं ठीक है वो तो उदाहरण दिया है लेकिन वो सिद्धांत पक्ष से भिन्न है वो स्वीकारे नहीं है ठीक है और किसी को पूछना है पूछो उन्नीसवे सूत्राचार जी उन्नीसवा सो तो उसमें स्मारतम शब्द से प्रकृति को ले रहे हैं तो कहीं पर ऐसा उदाहरण आया हो कि स्मार्थ शब्द से प्रकृति वाचक है स्मार्थ हाँ हा, तो अत नत धर्मात् तो प्रचलन में नहीं लेकिन इन्होंने तो स्मृति का कहीं हो भी कह नहीं सकते हमारी जानकारी में तो नहीं है कि इस तरह से स्मार्ट का मतलब प्रकृति का अर्थ लिया जाए इन्होने प्रकृति का अर्थ कैसे लिया उतना समझ लेते न स्मारतम नैव कदाचित उपादानत्वेन अंतर्भूतम स्मारतम का मतलब है स्मृति प्रतिपादित किसी स्मृति ग्रंथ के द्वारा इन्होंने दोनों अर्थ लिए हैं स्मृति प्रतिपादितम मतलब स्मृति ग्रंथ प्रतिपादितमुस्मृति आदि जो धर्मशास्त्र हैं शास्त्र है उनको स्मृति ग्रंथ कहेंगे उनके द्वारा कहीं भी उपादान के रूप में नहीं स्वीकार किया गया न कदाचित उपादानत्वेन अंतर्भूतम स्मृति प्रतिपादितम अंतर्भूत जो है उपादान के रूप में जिसका अंतर शब्द से कथन हो गया अंतर्यामी उस रूप में किसी भी स्मृति ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता है ठीक है एक तो ये जो उपादान है उसको अंतर्यामी के रूप में नहीं यद्यपि उपादान कारण उपादान द्रव्य किसी भी कार्य के अंदर विद्यमान रहता है घड़े में मिट्टी रहेगी ही अंदर कपड़े में सूत्र रहेंगे ही वो तो अंदर विद्यमान है ही उसके। तो अंदर होते हुए भी अं, अंतर्यामी शब्द से उसका कथन नहीं किया जा सकता अंदर तो है लेकिन अंदर रहते हुए वो यमन नियमन नहीं कर रहा है अंतरयामी नहीं कहेंगे उसको तो जो अ, अं, उपादान कारण कार्य द्रव्य के अंदर रहता है इसमें कोई संदेह नहीं है अंदर रहता है लेकिन उस अंदर रहते हुए उपादान कारण को भी अंतर्यामी रूप में किसी भी स्मृति ग्रंथ में नहीं कहा गया है, ये कह रहे हैं तो एक पहला अर्थ हो गया स्मृति ग्रंथ का अब इन्होंने उहा करके दूसरा अर्थ किया यत्वा दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं पहले वाली व्याख्या में आपको संतुष्टि है ठीक है उतने तक दूसरी व्याख्या क्या कह रहे हैं स्मार्थ कई देखो कैसे व्याख्या कर रहे हैं कि स्मृत्या मनसि समवायी तेन लक्षित प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम इति वक्तम शक्यते थे नैव को जोड़ लेंगे नैव शक्यो तो स्मृति से तो स्मृति शब्द से तो स्मृति स्मृति मतलब हम किसी को याद करते हैं ना स्मरण करना स्मृति वृत्ति वाली बात है ये वो स्मृति ग्रंथ नहीं ले रहे हैं स्मृति वृत्ति वाली है। तो स्मृति के द्वारा मनसी की समवायित्व न लक्षितम मन में समवायी के रूप में जो लक्षित किया जा रहा है समवायी कारण के रूप में जो लक्षित किया जा सकता है ऐसा मन में समवायी रूप में कौन रहेगा स्मृति का मतलब अनुमान भी होता है हम जैसे याद करते हम कर रहे हैं कि अच्छा इससे ऐसा होगा इससे यह होगा अनुमान के अर्थ में भी आता है तो स्मृतियां मनसी समवायित्व ने लक्षित हम मन में समवाय के रूप में जो ज्ञात हो रहा है लक्षित हो रहा है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अनुमित हो रहा है लक्षित हो रहा है मतलब अनुमित हो रहा है इंगित हो रहा है अनुमान से होगा वो कौन प्रकृत्याख्यम प्रकृति जिसका नाम है इन मूल प्रकृति की तरफ संकेत है कार्य प्रकृति नहीं प्रकृति नाम का जो जिसको प्रकृति कहते हैं तो शास्त्रों में केवल मूल प्रकृति ही गृहित होती है उपादान मूल तत्व प्रकृत्याख्यम और उसी को आगे खोल दिया अव्यक्तम जो अव्यक्त नाम से कहा जाता है अंतरियामी वक्तुम न शक्यते उसको कोई अंतरयामी कहे तो यह भी संभव नहीं है तो यहां स्मृति का मतलब स्मृत्या स्मृति के द्वारा मन में अंतर अंदर उपादान के रूप में जो विद्यमान प्रकृति है उसको भी नहीं होगा अच्छा मन में मूल प्रकृति है इसका हमें कैसे पता लगता है क्या प्रत्यक्ष होता है हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है अनुमान से होता है मन के क्रियाकलापों को देख के हम कहते हैं कि ये सात्विक राजसिक तामसिक सात्विक राजसिक वृत्तियां देख करके हमें पता लगता है कि इसका उपादान कारण मन का मूल प्रकृति है तो अब जो हमने अंतर्यामी के रूप में अंदर विद्यमान है वो अव्यक्त प्रकृति को उसको भी कभी अंतर्यामी रूप से नहीं कहा जाता जैसे त्रिगुणात्मक प्रकृति है कार्य जगत सारा कार्य जगत प्रत्येक कार्य वस्तु त्रिगुणात्मक है जब ये कथन किया जा रहा है तो वो त्रिगुण उसके अंदर विद्यमान है तो अंदर विद्यमान होते हुए भी उसको कभी भी अंतर्यामी रूप से कथन नहीं किया जाता है और जब हम संकेत करते हैं तब भी वहां पर केवल अंदर है उपादान रूप में वो नियमन करता है इस रूप में संकेत नहीं किया जाता ऐसा नहीं कहा जा सकता के लिए जो आगे कहा यद्यपि समस्त आधि भौतिक दैविकस्य पूर्वोक्त वस्तु समुदाय से उपादान कारण प्रधानम अव्यक्तम सूक्ष्म तद अंतर विद्यते यद्यपि इन समस्त कार्य जगत में वो अप, वो प्रधान अव्यक्त अंदर विद्यमान है तो भी नहीं कहा जाता है तो इसलिए अंतर्यामी शब्द से केवल परमात्मा का ही ग्रहण होगा इन जो वचनों में है कोई चीज और अंदर विद्यमान है इसलिए हम कहें कि अंतर्यामी से प्रकृति का ग्रहण होगा यह नहीं होगा यह स्पष्टीकरण यहां पर किया गया न स्मारतम अतत्मा अतत धर्म अनभिधानात अतत् धर्म अभिधानात ठीक है और किसी को पूछी क्या बोली हो गया आगे का पठ तो वेदांत दर्शन के ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद और उसका बीसवा सूत्र अब ये अंतर शब्द से प्रकृति का ग्रहण नहीं हो सकता जीव का भी ग्रहण नहीं हो सकता इस बात को सिद्ध करने के लिए ये विश्वासूत्र और है सूत्र शारीरश्च यहां पर अल्पविराम लगा लीजिए एक वाक्य पूरा हुआ शारीरश्च उभयी ही भेदे न एनम अधीयते शारीरश्च और ऊपर से ना की अनुवृत्ति ली जाती है शारीरश्च न शरीर का मतलब है जो शरीर में विद्यमान है ऐसा वो चेतन वो भी अंतर्यामी नहीं हो सकता अब शरीर में तो परमात्मा भी रहता है तो परमात्मा तो पूरी प्रकृति में रहता है सं ब्रह्मांड में रहता है हमारे शरीरों में भी रहता है तो अगर पहला जब हम अर्थ करते हैं शारीर शरीर में होने वाला तत्र भवा वहां विद्यमान शरीर में जो विद्यमान है उसको कहेंगे शारीर अब इससे फिर दो अर्थ निकलेंगे शरीर में कौन सी आत्मा विद्यमान है जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है दोनों फिर आने लगेंगे लेकिन यहां जो शारीरश्चय न शरीर भी नहीं है इसका तात्पर्य केवल जीवात्मा से संबंधित है क्यों शाब्दिक रूप से तो जीवात्मा परमात्मा दोनों का ग्रहण हो रहा है तो ये जो शारीरश्चर्य न ये कहा जा रहा है कि जो केवल शरीर में रहता है वह है नहीं है केवल शरीर में जो रहता है अब परमात्मा तो शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी है इसलिए उसको शारीर नहीं कहेंगे शरीर में रहने वाला जीव शरीर में रहने वाला आत्मा जब यह कहा जा रहा है शरीर में रहने वाला तो यह विशेषण किया गया किसी आत्मा का और दूसरी कोई आत्मा ऐसी होनी चाहिए जो शरीर नहीं होनी चाहिए तभी तो विशेषण किया गया भेदक है ना विशेषण जो शरीर में रहने वाला है वो अंतर्यामी नहीं हो सकता जब यह कथन किया गया तो इससे क्या पता लगता है कि दूसरा जो नहीं जीवात्मा तो निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम में वहां तक कैसे पहुंचे जीव क्योंकि जो एक प्रश्न मैंने उठाया भाई दूसरा कोई कह सकता है ना परमात्मा भी तो शरीर में रहता है उसको शारीर क्यों नहीं कह रहे हो आप शारीरिक शब्द से आप जीव का ही ग्रहण क्यों कर रहे हो परमात्मा का ग्रहण क्यों नहीं कर सकते हो वो भी तो शरीर में रहता है इसके उत्तर की दृष्टि से बोल रहा जब यह कहा गया कि शारीर शरीर में रहने वाला इसका मतलब है दूसरा कोई है जो शरीर में नहीं रहता है उसी से तो भेद किया विशेषण जो है वो भेदक होगा तो दूसरा कोई ऐसा होना चाहिए जो शरीर में नहीं रहता है अब दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो शरीर में ना रहता हो दूसरा परमात्मा है वो भी सर्वव्यापक है तो शरीर में तो वो भी रहता है इसलिए ये अर्थ भी नहीं हम घटा सकते कि जो शरीर में रहता है उसका ग्रहण है और जो शरीर में नहीं जो शरीर में रहता है उसका ग्रहण नहीं है और जो शरीर में नहीं रहता है उसका ग्रहण है ऐसी व्याख्या हम नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापक अलग माना गया है तो फिर इस वाक्य का कैसे अर्थ लेंगे नहीं तो यह गलत सिद्ध होगा तो अर्थ निकलेगा कि शारीर का मतलब जो केवल शरीर में रहता है अब आत्मा का अर्थ था आएगा क्योंकि परमात्मा है वो शरीर में तो रहता है लेकिन शरीर के बाहर भी तो रहता है या शारीर का मतलब है जो शरीर में ही रहता है बाहर नहीं रहता है अब केवल जीवात्मा का ही ग्रहण होगा परमात्मा शरीर में रहता है लेकिन शरीर में ही रहता है ऐसा नहीं शारीर मतलब केवल शरीर केवल शरीर में रहने वाला अब ये परमात्मा पे नहीं घटेगा तो यहां शारीर जो जीव है वो भी अंतर्यामी शब्द से या अंतर शब्द से गृहित नहीं होगा उपनिषद के इन वचनों में क्यों नहीं होगा उसका कारण आगे बताए उभे पी ही दोनों ही यानी दो शाखाएं जो हैं, इन वचनों वाली उनके जो अलग अलग वचन है भाष्य में बताएंगे अभी पहले भी हम उनको देख चुके हैं उभयी ही भेदेना दोनों ही भेद से एनम इसको इस अंतर जो विद्यमान है उसको अधीय पढ़ते हैं कहते हैं दोनों ही उसको भेद से कहते हैं भेद शब्द से कहते हैं और उस शब्द के भेद से हमें पता लग जाता है कि यहां पर अंतर का मतलब जीव नहीं है ब्रह्म ही है परमात्मा ही है भाष्य देखिए शारीरह चारीरह शारी च चा। इति न इति अनुवर्तते चकारत न इति शरीर भी शारीरश च का मतलब हम भी लेते अपि के में मतलब और और शरीर और शारीर शरीर, शरीर नहीं शारीर और शारीर। जब हम ऐसा कहते हैं और तो हम कहें कि दाल में नमक नहीं है दाल नमक रहित है वो कहें कि सब्जी और सब्जी ऐसा कहा जाएगा तो क्या मतलब निकलेगा वाक्य का दाल नमक रहित है क्या और सब्जी नमक से रहित है नमक नहीं है वो अध्याय साथ में वाक्य में आता है तो शारीरश्च जब कहा गया तो च से नकार का भी ग्रहण हो गया ये इन्होंने खोला है तो इति चकारात् न इति अनुवर्तते उसकी अनुवृत्ति आ गई आगे कह रहे हैं शारीरों जीवश्च शरीर को खोल दिया इन्होंने जीव जीव भी भी मतलब तो यहां पर पिछली प्रकृति की दृष्टि से कथन किया जा रहा है मूल प्रकृति का पीछे कथन था न स्मारतम न च स्मारतम है प्रकृति का उसके तो जीव भी यानी प्रकृति तो है ही प्रकृति तो अंतर्यामी शब्द से कही नहीं जाती जीव भी नहीं कहा जा सकता जीवश्च न अंतर्यामी भवि वो अंतरयामी हो ही नहीं सकता है क्यों तो ही इसका कारण बता रहे उभे पी ही एनम भेदे न अधीयते कुभ यानी दोनों कुभय शब्द को खोल रहे हैं काणवा माध्यम दिनाश्च शाखिनो ये दो शाखाए माध्यन दिन और शाखा ये जो वचन चल रहे हैं इसकी दो शाखाए माध्यान दिन शाखा और शाखा इसकी वचन में पहले आया था वर्णन उभे पी ही इसको इनम को ही आगे खोला अंतरयामी अंतरयामी को ये जो अंतरयामी इस शब्द को इसको भेदेना भेद से किसके भेद से भेदेना, जो शार, शारीर है यानी जीव है उसके भे, उसके भेद से अधीयते अधीयते को खोल दिया पठंती लिखते हैं उनके शास्त्रों में वो वचन मिलता है यथा ही पृथ्वी दिभ्यो अंतरो भिन्न जैसे वो पृथ्वी आदि के से यानि भिन्न अंतरयामी अंतरयामी अंतरयामी वो अंतर्यामी है है अपि उसी प्रकार शरी, श, शरीर में जो रहने वाला जीव है, उससे भी भिन्न वह अंतरयामी है ये उससे सिद्ध होता है इन दो के वचनों से वो कौन से वचन है उसको ये आगे बता रहे हैं तद्यथा जैसे कि यह पृथ्व्याम तिष्ठन पृथ्वी अंतर यह तो एक उदाहरण दिया जो पृथ्वी मैं रहता हुआ पृथ्वी से भिन्न है पंक्तिकार्थ हुआ बोले तो इसी शिव इसी के समान जो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानात अंतर जो विज्ञान में रहता हुआ विज्ञान से भिन्न है यह तो है वृद्धारण्य काणव शाखा वालों का और माध्यम दिन शाखा वालों में इसी जगह क्या पाठ मिलता है यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतर विज्ञान की जगह पर आत्मन शब्द कहा गया तो विज्ञान शब्द का तो फिर भी कोई दूसरा अर्थ ले सकता था कि भाई कोई ज्ञान है गुण है विशेष ज्ञान है लेकिन यहां पर आत्मन शब्द जब कह दिया गया तो विज्ञान का मतलब ही आत्मन ही है उसी अर्थ को खोला गया है पर्यायवाची के रूप में तो यह आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतर है इति माध्यम तो उभय श्याम सर्वस्मिन पाठे इन दोनों के सब पाठों में अन्यत सर्वम पृथिव्यादिकम समम पृथ्वी आदि का जितना वर्णन है बिल्कुल एक जैसा है कुछ भी अंतर नहीं है उसमें केवलम एकस्मिन वचने विज्ञान शब्दो अपरअ्मीन वचने आत्मशब्द एक के वचन में विज्ञान शब्द है और दूसरी की जगह आत्मशब्द है आत्मशब्द प्रयुक्त आत्मशब्द का प्रयोग किया गया है तो तथ इत्थम कर्णम यह इस प्रकार से करना इतम कर्णम को समाज इकट्ठा आना चाहिए यह अलग अलग लिखा हुआ है ना इत्थम कर्णम उसको तो जोड़ सकते हैं ऊपर से इत्थम करणम इस प्रकार से जो किया गया है इनके ये जो इन्होंने पाठप्रित किया और यह बुद्धिपूर्वक है ऐसे ही नहीं शाखाओं में यूं ही लिख दिया एक शब्द को बदला है बाकी सारा जुकतु उनकी शैली है कि जिस शब्द के प्रयोग में संदेह होता है कहीं तो उसकी जगह असंिग्ध शब्द को उठा के रख देते हैं पर्यावची के रूप में एक शब्द को केवल उस समय यही भाष्य हुआ करता था यह भी एक भाष्य है तरीका है बाकी सब स्पष्ट है केवल एक शब्द नहीं पता लग रहा है उसकी जगह दूसरा शब्द उचित रख दिया तो अर्थ खुल गया तो यही भाष्य हो गया सब शब्दों का भाष्य अर्थ नहीं करते जैसे आजकल किया जाता है बस तो जो अतिरिक्त था संदिग्ध था केवल उतने को बता दिया बाकी सब कुछ जो का तो तद इत्थम करणम ये जो इस प्रकार से करना हुआ विज्ञानात्म शब्द यो पर्यायत्व विज्ञान और आत्म शब्द की पर्यायवाचीता को बताता है अन्यत्र बहुत्र उपलब्ध अन्य जगह भी इसी तरह की शैली से शास्त्रों में कथन मिलता है उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। से विश्वाभूतानि वेद का मंत्र है यजुर्वेद इकतीस तीन है ऋग्वेद में भी मिलता है अथर्वेद में भी मिलता है पादो अस् विश्वाभूतानी विश्वा मतलब विश्वाणी भूतानी अ पाद सारे जो भूत हैं प्रकृति के और वो वो परमात्मा का एक चौथाई अंश है एक भाग है छोटा भाग है ये कथन हुआ तो यहां पर विश्वा शब्द पर केंद्रित है और क्वचित शाखायाम पाद से सर्वाभूतानी सारे भूत तो विश्व शब्द सर्व का वाचक है विश्व शब्द अनेक का भी वाचक होता है इस सर्व शब्द का भी हुआ विश्वानी दूरिता परस हुआ वहां विश्वानी का मतलब एक विश्व का मतलब हम जैसे आज लेते हैं कि संपूर्ण विश्व की यह समस्या है पूरी धरती की यह समस्या है विश्व विश्व मतलब अब एक विश्व का मतलब तो पूरी धरती लिया अब एक विश्व का मतलब है सारे वास्तव में यहां पर अर्थ होता है सारे लेकिन हम प्रयोग ऐसा करते हैं किणवंतो विश्व आर्यम वाली भी बात है वहां पर भी कृणवंतो विश्व आर्यम विश्व मतलब पूरे विश्व को अब वो विश्व का मतलब वहां पर है सारे को सारे को आर्य बनाते हुए अब वहां विश्व का मतलब क्या लेते हैं वहां एक साथ में चित्र बना देते हैं पृथ्वी का का इसको पूरे विश्व को तो विश्व शब्द उसके लिए भी आता है लेकिन विश्व शब्द सर्व के लिए भी आता है और ये हमें कैसे पक्का हो जाता है ये एक शाखा वाले वहां पर सब कुछ वैसा है विश्वा की जगह पर सर्वा शब्द कर दिया विश्वानी की जगह सर्वानी हो गया बस इसे पता लग गया कि ये उसी अर्थ को खोल रहे हैं तो बोले इस तरह का व्यवहार हमारे शास्त्रों में देखा जाता है कोई यह आपत्ति करने लगे कि भई विज्ञान और आत्मनी है आप एक जबरदस्ती कौन सी शैली ले आए बोले नहीं ऐसी शैली शास्त्रों में है प्रचलित है और भी इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है तो अब इससे पता लग गया कि ये जो भिन्न है अंतर शब्द से कहा जा रहा है वो जीव तो नहीं हो सकता यदि जीव ही होता तो ये थोड़ा कथन करते यह आत्मनितिष्ठान आत्मनो अंतर आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है औरों के लिए कहते रहते हैं जो आंख से भिन्न है श्रोत से भिन्न है पृथ्वी से भिन्न है वो सब कहते हैं लेकिन आत्मा से भिन्न है वो थोड़ा कहते ये वाक्य नहीं होना चाहिए था इन सारे वर्णन के अंदर लेकिन ये वाक्य भी है और यहां पर आत्मा ही अर्थ है विज्ञान है आत्मा है इससे स्पष्ट इस हो गया कि यहां आत्मा ही अर्थ है तो जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है इससे पता लगता है कि जिस अंदर वाले की बात की जा रही है वो आत्मा तो नहीं है जैसे जब कहा गया कि जो श्रोत्र में रहता हुआ श्रोत्र से भिन्न है तो वो श्रोत्र तो नहीं है ये पक्का हो जाता है ना जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से भिन्न है इसका मतलब है वो पृथ्वी तो नहीं है कम से कम तो जब और चीजें हट गई उन सबसे यह भिन्न है और जब कहा गया जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है इसकी एकदम स्पष्ट उसी शैली से आता है कि यह जो जिसको अंदर कहा जा रहा है वो जीव नहीं हो सकता है वो आत्मा नहीं हो सकता है वो आत्मा से भिन्न कोई एक अलग चीज है और वो ही परमात्मा है तो अंतर शब्द का निर्णय कि अंतर शब्द से किसका ग्रहण होगा इन सब तर्कों से युक्तियों से सिद्ध हो रहा है तो यहां तक हमने देखा कुछ शाकायाम पादो से सर्वा इसके बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए यहां तक इनकी व्याख्या पूरी हो गई सूत्र की अब आगे जो लिखा हुआ है अत्र सूत्रे करके ये विवेचना कर रहे हैं शंकर भाष्य की तो यह पूर्ण विराम आएगा अत्र सूत्रे इस सूत्र में एनम शारीरम व्याख्यातम शंकर भाष्ये शंकराचार्य के भाष्य में एनम का मतलब एनम शारीरम ये लिया गया एनम हम कब करते हैं जो पूर्व में प्रकृत होता है सर्वनाम शब्द है प्रसंग प्राप्त है उसी के लिए फिर से कथन करने में एनम शब्द का प्रयोग होता है अब सूत्र की रचना देखिए शारीरश्च अब शारीरिक शब्द आई चुका है यहां पर उभे भी भेदे न एनम अधीय एनम से किसका ग्रहण करेंगे तो शरीर का ग्रहण करेंगे शरीर पीछे आया ही है इसको किसको शरीर को शब्द रचना से दिखेगा ना कि शारीरिक शब्द पहले आया है उसको उसको किसको राम घर गया है उसको और उसको किसको मतलब वो राम को ही आएगा सर्वनाम शब्द सन्निहित का ग्राहक होता है तो प्रथम दृष्टिया यहां एनम शब्द से शरीर का ग्रहण होने लगेगा जैसा कि वहां पर भी भाष्य में किया है उस पर यह विवेचना कर रहे हैं कि अत्र सूत्र एनम शरीरम इति यद व्याख्यातम शंकर भाष्य एनम के साथ में जो शरीरम जोड़ दिया है इस पर केंद्रित है तत्खलू अप्रासंगिकम सूत्र शैलिया विपरीतम च और जोड़ लीजिये विपरीत एक तो यह अप्रासंगिक है जिस तरह से यह कथन कर रहे हैं और सूत्र की शैली से भी ये ठीक नहीं है सूत्र की शैली से भी विपरीत है दो हेतु हैं यहां पर इसलिए चल रहा हूं कैसे उसको देखो शारीरश्च उभये इत्यत्र कथने ये जो सूत्र का ही प्रारंभ का भाग है शारीरश्च उभये, शारीरश्च यहां पर जो शारी शारीर है इत्यत्र कथने शारीर शब्दे न चारितार्थक किंतु प्रस्तुय ते शरीर शब्द का मतलब शरीर में रहने वाला जीव अब जीव का कथन यहां पर एक निश्चय के रूप में तो कहा नहीं जा रहा है यहां कहा जा रहा है अंतर्यामी की संभावना के रूप में निश्चय नहीं है अभी शरीर शब्द में इसका तात्पर्य जीव लिया जाएगा शरीर में रहने वाला यह तो निश्चित ही है और जब कहा जा रहा है शारीरश्चन जो शरीर में रहने वाला है वह भी नहीं है क्या नहीं है अंतर्यामी नहीं है अंतर शब्द से गृहित नहीं है जो जीव है अब जब यहां जीव को प्रस्तुत किया जा रहा है उसको अंतर्यामी के रूप में कथन नहीं किया जा रहा है कि यह अंतर्यामी है शारीरश्च इसको कथन में जीव यहां पर चरितार्थक नहीं है कि वो सफल हो चुका है वो अंतरियामी सिद्ध हो चुका है इस रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है शारीरश्चय संभावना के रूप में प्रस्तुत किया गया किंतु प्रस्तुयते अंतरियामी कि ये जो अंतरयामी कहा जा रहा है शायद ये हो ऐसा कोई मान है को तो एक बात अभी इसको और आगे समझते हैं तदर्थ एवं एनम शब्द ये जो एनम शब्द है बोले किंतु प्रस्तुत अंतरयामी यहां पर अंतरियामी की प्रस्तुति की जा रही है देखो यहां पर शारीरिक शब्द से शारीर मतलब जीवा न चरितार्थक है वो यहां पर सिद्ध नहीं है किंतु यहां पर अंतर्यामी प्रस्तुत किया जा रहा है एनम शब्द से अंतरियामी का ग्रहण होगा अंतर्यामी तदर्थ एवं एनम शब्द ये जो एनम शब्द है ये अंतर्यामी के रूप में है तो एनम शारीरम से शारीरम शब्द उचित नहीं है एनम अंतर्यामीनम क्योंकि जब आप देखेंगे उभय एपी ही भेदेन एनम अभी दिए थे दोनों ही इसको भेद के रूप में कथन कर रहे हैं एक अर्थ हो गया आत्मा को भेद भिन्न शब्द से प्रस्तुत कर रहे हैं ये इनकी जो कह रहे हैं इनकी बात को समझ रहे हैं जो एनम शारीरम शरीर को शरीर में जो रहने वाला है उसको भिन्न भिन्न शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं एक तो विज्ञान और एक आत्मा इस रूप में यह अर्थ तो शंकराचार्य जी ने किया है इनका कहना है कि यह अर्थ ठीक नहीं है वहां पर उभेपी ही भेदे न एनम अभिदी इसको इसको मतलब इसको जो अंतर्यामी शब्द से वास्तव में कहा जा रहा है उसको उस जीव से शरीर से भिन्न रूप में कथन किया जा रहा है देखो ये जो कहा है उन्होंने यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञान अंतर दोनों ही उभेपी ही भेदे भेद से एनम अधीय भिन्न रूप में इसको अंतर्यामी परमात्मा को भिन्न उससे आत्मा से भिन्न के रूप में कहा जा रहा है तो एनम मतलब इसको यानी तो परमात्मा को ब्रह्म जी अर्थ लेकर के कह रहे हैं तो देखिए नीचे तो तदर्थ एवं एनम यथो ही सो अंतरयामी शारीराद भिन्न इतितु वस्तु यो अंतरियामी तो शारीराध भिन्न वो जो अंतर्यामी है वो शरीर से भिन्न है ये तो प्रस्तुति है इसको भिन्न कह रहे हो ये शाखा वाला भी परमात्मा को आत्मा से भिन्न कह रहा है ये शाखा वाला भी परमात्मा को आत्मा से भिन्न कह रहा है इस रूप में शारीराद भिन्न तो प्रतिपाद्यम वस्तु उभाम शाखीना वचन यो अंतरयामी भेदेना अधीयते इन दोनों शाखाओं के शाखियों वालों के द्वारा इनके वचनों में अंतर्यामी भेद से कथन किया गया है भिन्नता से अंतरयामी जो है वो भिन्न रूप में कथन किया गया कि ये उससे अलग है आगे उपसंगारे मतम अपि इतम एवं शंकर भाष्य और बोले शंकर भाष्य में भी यही मत अंत में कहा गया यानी उपसंहार करते हुए शंकराचार्य ने भी वही कहा है यानी जिसको ब्रह्मुनि जी कह रहे हैं कि मेरा मेरा दृष्टि ठीक है बोले शंकराचार्य जी ने भी इसको वैसा ही कहा है पुष्टि कर रहे हैं लेकिन सूत्र की व्याख्या के समय में उन्होंने एनम शारीरम कह दिया था तो उपसंगार में क्या कहते हैं शंकर भाष्य में तस्मा शारीरात अन्य ईश्वरों अंतरयामी थी इसलिए इस शारीर यानी जीव से भिन्न ईश्वर अंतर्यामी है अंतिम लक्ष्य तो यही है ना इस सूत्र का कि परमात्मा आत्मा से भी भिन्न है ये सूत्र प्रतिपादित करता है और शंकराचार्य जी भी देखो इस पंक्ति को लिख रहे यू अद्वैत की बात है अलग से लेकिन इससे अद्वैत एकदम स्पष्ट खंडित हो रहा है ना तस्मात शारी अन्य है इस शरीर में रहने वाला जो जीव है उससे अन्य ईश्वर है जो कि अंतर्यामी है अत्र शंकर भाष्य एनम शरीरम इतनी व्याख्यानम अयुक्तम यहां पर एनम के साथ में जो शरीरम का है और कुछ व्याख्या की है वहां पर वो संगत नहीं है एनम अंतरयामिनम ये, ये कहना चाहते हैं ठीक है जहां उनकी दृष्टि से अंगम देखना चाहे कि वचन में उपनिषद के शाखा भेद से वचन में विज्ञान की जगह पे आत्मा विज्ञानी की जगह आत्म ने ये जो शब्द आया उस दृष्टि से देखेंगे तब तो एनम शारीर शारीरम ये वहां पर संगत लग जाएगा उस दृष्टि से कथन करेंगे लेकिन इन्होंने अलग दृष्टि से इसकी आलोचना की यह जो शाखा भेद से इन्होंने कहा था बीच में पादोश से विश्वाभूतानी और पादोश से सर्वाभूतानी यह छांदोग्य का वचन है पादोश से सर्वाभूतानी हो गया आगे देखिए इक्कीसवां सूत्र वही अंतरयामी जो है अंदर जो विद्यमान है जो कि उपास्य है उपासना को तो सब जगह जोड़ते ही चलेंगे लेकिन अंतर में चल रहा है इक्कीसवां सूत्र है अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है वो अदृश्यत्व आदि गुण वाला है क्योंकि तो धर्मोक्ते उस प्रकार के धर्मों का वहां पर कथन होने से अदृश्यत्वादि गुण कैसे है तो उसको भाष्य में खोल रहे हैं अध्यात्म ग्रंथे आध्यात्मिक ग्रंथों में अदृश्यवादी गुणवान स एवं प्रकृत परमात्मा विजय अदृश्य आदि गुणों का कथन किया गया है वचन आगे बता रहे हैं उससे प्रकृत है, परमात्मा विजय प्रकृत का मतलब है प्रकरण में जो स्थित है यानी संदर्भ जिसका प्रकरण जिसका चल रहा है प्रकृत का मतलब यहां पर है वो प्रकृति अर्थ नहीं ले लेना स एवं प्रकृत परमात्मा विजय वो ग्रंथ में कौन सा वचन है अदृश्यत्वादी जहाँ कथन है तो तद्यता है मुंडोपनिषत का वचन दिया तत्यत वह जो मतलब जो दिखाई नहीं देता है ये आदि में तौरों तो का है जो दिखाई नहीं देता है अग्राह्यम जो गृहित नहीं होता है पकड़ा नहीं जा सकता है अगोत्रम जिसका कोई गोत्र नहीं है अवर्णम जिसका कोई रंग नहीं है अचक्षु जो नेत्र से नहीं जाना जाता बिना नेत्र वाला है चक्षु श्रोत्रम श्रोत्र और नेत्र जिसके नहीं है तद अपानीपादम जिसके पैर और हाथ नहीं है अपाणीपादम के बाद में पूर्ण विरम लगा लीजिए यहां नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म जो नित्य है सर्वत्र व्यापक है विभू है सर्वत्र है विशेष रूप से होता है सर्वगत है सुसूक्ष्म है बहुत छोटा सूक्ष्म है सूक्ष्मता मतलब छोटा अर्थ नहीं है डायलूट है तनु है उसमें और सब चीजें रह सकती है तद अव्ययम जो कि नष्ट नहीं होता है तद भूत जो सब प्राणियों का कारण है परिपश्यंती धीरा जिसको कि धीर लोग सब जगत का कारण मानते हैं ऐसा वो परमात्मा तो ये जो वचन है इसमें कहते हैं कुतो अदृश्यत्वादि गुण गुणवान अत्र परमात्मा मंतव्य है प्रश्न खड़ा किया कि यहां ये तो नहीं कहा गया था कि वो परमात्मा है यद वो जो सर्वनाम का प्रयोग किया जो अदृश्य है अदृश्य है इससे परमात्मा का ही ग्रहण कैसे कर रहे हो आप यहां पर तो कहा कुतो अदृश्यत्वादी गुण गुणवान अत्र परमात्मा मंतव परमात्मा ही क्यों माना जाए तो उच्चते उसका ही कारण बता रहे हैं। उत्तर दे रहे हैं धर्मोक्त है वहां धर्म के कहे गए होने से आश्चर्य खोल रहे हैं तस्य परमात्मा धर्माणाम उच्च परमात्मा के धर्मों का वहां पर कथन किया गया होने से परमात्मा ही गृहित होगा वहां पर फिर प्रश्न कर रहे हैं कथम ही जाए यदत्र बचने परमात्मनो नो धर्मा उच्चअनते ये कैसे पता लगा कि यहां जो धर्म कथन है वो परमात्मा के ही है यहां वर्णन परमात्मा का है कैसे पता लगा क्योंकि परमात्मा के गुण धर्म कहे गए तो ये कैसे पता लगा कि ये परमात्मा के गुण धर्म है ये दूसरा प्रश्न आगे कर दिया क्व प्रकृता इति ज्याप्य बोले कि ये जो है वो कहां से प्रकृत है उसका उत्तर देते हैं प्रारंभ ही प्रारंभ प्रारंभ में के में यानी के अभी जो पीछे षद का वचन पढ़ा था ये एक -एक है और अब जो वचन दे रहे हैं ये एक, -एक, एक है सबसे पहला वो तो वचन क्या ब्रह्म देवान संभव हुआ ब्रह्म सब देवों में सबसे पहले उपस्थित है विश्व विश्व इस विश्व का बनाने वाला तो हमारा शरीर तो विश्व में नहीं आता है ना विश्व का विश्व का मतलब हम धरती और वो सब लोक लोकांतर ले लेंगे हमारा शरीर तो नहीं आता यहां देखो विश्व का मतलब फिर विश्व मतलब सर्वस्य विश्व विश्व मतलब सर्व का वाचक है अनेक का वाचक है विश्व से करता सबका करने वाला है भुवन से गोपता इन भुवन की रक्षा करने वाला है सब्रम्हविद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या की सर्व विद्या की जो सब विद्याओं की प्रतिष्ठा आधार जो कि ब्रह्म विद्या है सब विद्याओं का मूल सब विद्याओं का आधार जो ब्रह्म विद्या है एक बात और सब विद्याओं का अंत में जो निचोड़ आने वाला है वो ब्रह्म विद्या आने वाला है उसकी प्रतिष्ठा क्या है जितनी भी विद्याएं हैं उनको पढ़ के यदि ब्रह्म की विद्या ब्रह्म की का बोध साथ में नहीं हुआ तो उस विद्या की प्रतिष्ठा नहीं है यानी कोई भी विद्या पढ़ेंगे और उसको पढ़ते पढ़ते अंत में हमारे को परमात्मा दिखने लग जाए यहां कोई सत्ता है जो सब को चला रही है अब चाहे वनस्पति शास्त्री हो चाहे अंतरिक्ष को हो चाहे भूगर्भ शास्त्री हो चाहे शरीर शास्त्री हो कुछ भी हो चाहे परमाणुओं के स्तर पे हो कुछ कोई भी वैज्ञानिक को, देखते देखते देखते अंत में अगर उसकी प्रति नहीं यहां कोई बुद्धिमान सत्ता है जिसने बनाया ये अपने आप नहीं बन सकता अब उसकी विद्या ब्रम में प्रतिष्ठित हो गई है तो वास्तव में हर विद्या की प्रतिष्ठा ब्रह्म में ही है अगर प्रतिष्ठित ब्रम्ह में नहीं हो रहा है तो वो विद्या अप्रतिष्ठित रह जाएगी लोक व्यवहार चलता रहेगा लेकिन अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो सब ब्रह्म विद्याम, सर्व विद्या प्रतिष्ठा सर्व विद्याओं की प्रतिष्ठा आधार जो ब्रह्म विद्या है उसको अथर्व अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्रा प्रा अथर्व को अप, अपने ज्येष्ठ पुत्र को उसने कहा तो किस विद्या को कहा ब्रह्म विद्या को तो प्रसंग किसका आ गया ब्रह्म का आ गया यह प्रकरण पता लग गया आगे अत्र वचने ब्रह्म विद्या कथने ब्रम्हण परमात्मो वर्णन प्रकृतम भावती ब्रह्म विद्या के कथन शब्द से ब्रह्म परमात्मा का वर्णन यहाँ पर प्रकरणस्थ है ये जाना गया तदवत् इसी प्रकार से और बता रहे द्वे वेदितव्ये वेदितव्यतिहा स्म यद ब्रह्मविदो वदी ब्रह्मविद लोग जो जानते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं जाननी चाहिए कौन सी पराचय व अपराचय पराविद्या और अपरा विद्या ये मुंडूगोपनिषद का एक एक चार है हमारे वचन एक एक छह से पहले ये भी आया है तो अत्र पदे नो ब्रिद्रोनने वाले फिर ब्रह्म आ गया। तो ब्रह्म विदे नी परमात्मा ही जानना चाहिए अभिष्टम वह अभिष्ट है तत्प्रकरण न अवश्यम अत्र भवितव्यम एवं सूच्य थे तो ब्रह्म ही यहां पर अभीष्ट है ये हमारे को पता लग जाता है और किसी का ग्रहण नहीं हो सकता तथा और कह रहे हैं पुष्टि में अथा परा यद अक्षरम अधिगम्य या पराविद्या का कहा तो कौन है जिससे कि वो अक्षर का बोध होता है अक्षर की प्राप्ति होती है परमात्मा की प्राप्ति होती है अत्रापि परायाम विद्यायाम तदेव ब्रह्म ये पांचवा है एक एक पांच तो यहां भी पराविद्या से वही ब्रह्म लक्षित किया गया है यत कौन सा य तद अदृक्षम जो एक एक छह का ऊपर वचन था यहां भी उसी को लक्षित किया गया है किति वचने वित्यते ब्रह्मात्मनः एव इति सिद्धम् तो इससे पता लगता है कि एवं जो अद्रेक्ष्यम अगोत्र अवर्णम अचक्षु श्रोत्रिपादम इत्यादि जो वर्णन किया गया अदृश्यम हा अदृश्यम अदृश्यम ये जो सारा वर्णन किया गया ये उस ब्रह्मत्मा यानी परमात्मा का ही है ये सिद्ध होता है और एक पुष्टि में दे रहे हैं उपसंगार्य और इस इस, इस प्रसंग का मुंडगोपनिषद में जो उपसंगार किया गया अंत किया गया वहां पर क्या कहा उप, कहास्ते तो जो सर्वज्ञ है जो सर्वविथ है जिसका ज्ञानमय तप है ये फिर ब्रह्म का ही कथन है तो प्रारंभ में भी और अंत में भी इससे पता लगता है कि यदत अदृश्यम ये जो शब्द है ये ब्रह्म के ही वाचक है ब्रम के ही धर्मों का वर्णन किया तो सूत्र में जो कहा अदृश्यवादी गुण का अदृश्यत्वादी जो गुण वाला है कैसे धर्मोक्त धर्मों का कथन होने से सिद्ध होने से आचार्य जी उपनिषद के मूल पाठ में अदृश्यम ऐसा पाठ उपनिषद के मूल पाठ में अदृश्यम अदृश्यम अदृश्यम मूल उपनिषद पाठ भेद होगा पाठ भेद होगा इसको और देख लेंगे अदृश्यम है वहां पर हमने जो पहले पढ़ा था ना यू नो अदृश्यम शब्द को गलत देख के किसी ने अदृश्यम कर दिया होगा जैसे सत्यवीर जी सत्यव्रत सिद्धांत के जी का जो हुआ मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है वहां ये अदृश्यम ही है अदृश्यम है वहां पर लेकिन अर्थ वही है जो अदृश्यम का है तो इस कक्षा का पाठ इतना ही रखते प्रणव ओ सभी को साधार अभिवादन ओम शो रुकेंगे थोड़ा